संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व, पर्वी का राजा तथा और देश के के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचना तथा अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होना राजा धृष्टा करने लगी संजय मेरा दे दिप्यमान यश दिनों दिन बंद पड़ता जा रहा है मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं इसे मैं अपने समय का फेल ही समझता हूँ अब मुझे यही अनुमान होता है कि जय जीवित नहीं है अच्छा वह युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो जो इस विशाल वाहनी को अकेला ही शिथिल करके भीतर घुस गया था उस साप्त के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो संजय ने कहा राजन साप्तिकी अपने श्वेत घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्दना करता हुआ जा रहा था आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल न हुए इस समय राजा अलम्बस उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा महाराज उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ उस समय दोनों ओर की योद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे अलम्बस ने साप्तकी पर बड़े जोर से दस बाणों द्वारा प्रहार किया किन्तु सात ने उन्हें बीच ही में काट डाला फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सातकी पर तीन तीखे बाढ़ छोड़े वे उसका कवच फाड़ शरीर में घुस गए फिर चार बाणों से अलम्बुस ने उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया तब के ने चार तेज बाट का कर अलम्बुस के कुन मंडित मस्तक को भी धन से अलग कर दिया इस प्रकार अलम्बुस का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया को उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे किंतु भारतीय घुसकर अकेले ही राजकुमारों को परास्त कर दिया उस समय वह महान सूर्य नृत्य था कर रहा था और अकेला होने पर भी सौ रथियों के समान कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था उसका यह अद्भुत पराक्रम देख कर, तो कर भाग गए देश के की, की वर्षा करके करके उसे उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह वीरों से फिर गया फिर उस दुष्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंच सुस्ताने लगता है उसी प्रकार अर्जुन को देख सिंह सात को बड़ी शांति मिली उसे आते देख कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देखो तुम्हारे पीछे सात आ रहा है यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है इसने सब योद्धाओं को तिलके परास्त कर दिया है यह तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है इस समय वह कौरव योद्धाओं का भयंकर संघार करके यहाँ पहुंचा है इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है देखने के लिए यह अनेकों अच्छे अच्छे योद्धाओं को मार कर यहां आया है। इसे धर्मराज महाबा सा मेरे पास आ रहा है इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है इस पर भी यह भूवा सात की ओर जा रहा है अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है इधर सातिकी थका हुआ है तथा तो इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं किन्तु भू को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद है ऐसे स्थिति में क्या यह भूरी श्रद्धा के साथ कुशल से रह सकेगा धर्मराज ने दोनों की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया या मैं उनकी भूल ही समझता हूँ वे निरंतर उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं तो क्या इस समय महाराज कुशल से होंगे